कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले प्रेम तेम बंगाली में कहते हैं आमी भालो बाशी और पंजाबी में कहने हैं। तेरी तो नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही में आपका स्वागत है आपसे शायद मैंने साझा किया होगा कि मुझे भारतीय स्टेट बैंक की मेहरबानी से कुछ समय ब्राज़ील में गुजारने का मौका मिला और शायद मैं ये भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ब्राज़ील एक यूनी कंट्री है मतलब वहां पर एक ही भाषा कॉमन है वहां के लगभग पंचानवे प्रतिशत लोग केवल एक भाषा बोलते हैं और वो है पॉर्चुगीज़ वो इसलिए क्योंकि ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का राज्य था और यहाँ पर ये बताना एक जस्ट एक कॉमन जानकारी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि पोर्चुीज भी दो तरह की होती है एक ब्राज़ीलियन पोर्चुीज और एक पोर्चुगीज पॉर्चुगीज यानी पॉर्चुगेज पॉर्चुगीज वो पॉर्चुगेज़ है जो पुर्तगाल और अन्य देशों में बोली जाती है और ब्राज़ीलियन पर्चुगीज़ वो पोर्चुगीज़ है जो ब्राज़ील और घाना में बोली जाती है इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये बहुत मामूली फ़र्क है मगर फ़र्क है और वो फ़र्क सिर्फ ये है कि ब्राज़ील में जब पुर्तगालियों ने कब्जा किया तो यहाँ पर बहुत सी इंडिजिनस भाषाएँ थीं तो पुर्तगाली भाषा जब यहाँ पर कॉमन होने लगी यानी राजाओं की जो भाषा थी वो जब कामन होने लगी तो उसमें बहुत से इंडिजिनस शब्द भी मिल गए और कुछ यहां पर स्लेव्स लाए गए थे वो स्लेव्स भी उसी भाषा का मतलब इस उन दो इंडिजिनस और पुर्तगाली मिक्सचर भाषा का इस्तेमाल करने लगे और फिर यही पुर्तगाली जो ब्राजील में थे ये लोग घाना में भी गए तो इस तरह से घाना की पोर्चुगीज और ब्राजील की पोर्चुगीज समान है और बाकी सब पॉर्चुगीज जो है वो अलग है यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि स्पैनिश और पोर्चुगीज भी बहुत करीब करीब के भाषाएँ हैं हाँ तो बात ये हो रही थी कि इस यूनील कंट्री में जब आप पहुँचे तो होना ये चाहिए था कि जब आप इस देश में जा रहे हैं कुछ समय बिताने के लिए या कुछ काम करने के लिए तो आपको इस भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। <coughs> मेरे ख्याल से अब शायद भारतीय स्टेट बैंक में यह नियम भी हो गया है कि जब लोगों की पोस्टिंग इस तरह के जगहों पर होती है तो उन्हें शायद कुछ भाषा सीखना अनिवार्य है तो जब मैं गया उस जमाने में ऐसा था नहीं भाषा सीखने के लिए आपको अवसर मिलता था परंतु वो वहां पहुंचने के बाद और वो भी कुछ बहुत कंपल्सरी नहीं था तो अब साहब हम वहाँ पहुँचे और पंद्रह दिन का ओवरलैप का टाइम मिलता था नॉर्मली पंद्रह दिन का ओवरलैप का टाइम का मतलब ये कि पंद्रह दिन तक आपका जो प्रेडिससर होता था वो भी वहीं रहता था और आप भी वहीं रहते थे और ये मौका ऐसा होता था कि प्रेडिससर आपको ऑफिस और देश और उस जगह के बारे में समझा दे और आप जो है फिर पंद्रह दिन के बाद से यू टेक ओवर एंड यू स्टार्ट वर्किंग तो साहब हम भी उसी वो पंद्रह दिन गुजरे तो पंद्रह दिन में हमारे जो प्रोड्यूसर थे कोपर साहब उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया समझाया और उन्होंने ये बात हमारे मन में भर दी कि भाई आपको यहाँ की भाषा आना बहुत ज़रूरी है और मतलब वो वहाँ पर चूंकि पिछले तीन चार साल रह चुके थे शायद पाँच साल रह चुके थे उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो भाषा पहले साल में ही सीख ली और वो वास्तव में अच्छी पोर्चुगीज़ बोलते थे तो उन्होंने ही मुझको बताया जब मैं जहाज से उतरा था वो एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मिले उन्होंने कहा देखो यहाँ पर जब लोग आपको हवी कहें तो बुरा मत मानना क्योंकि यहाँ पर आर जो पहला आर होता है वो एच की तरह बोला जाता है तो रवि बिकम्स हवी मैंने कहा ठीक है साहब मैं हवी को बुरा नहीं मानूँगा और फिर इसी तरह से एक दो एक दो शब्द मैंने और सीख लिए चाओ चाओ मतलब विदा करते यानी जाते समय कहीं अलग होते समय जैसे हम लोग बाय बाय करते हैं उस तरह से वहाँ पर चाओ बोलते थे और वामोस वामोस मतलब चलो लेट्स गो सो दैट वाज वामोस तो ऐसे करके कुछ शब्द मैंने सीख लिए थे अब साहब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि वहाँ पर एक कार मिली हुई थी मैं रिप्रजेंटेटिव था तो रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बैंक की ओर से एक कार थी और उस कार में एक ड्राइवर साहब थे उनका नाम था श्री अंतोनियो तो अंतोनियो साहब जो थे वो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते थे वो सिर्फ पुर्तगाली जानते थे तो मुझसे कोपर साहब ने समझाया था कि भाई अगर तुम्हें अंतोनियो से बात करनी है तो तुम्हें या तो पुर्तगाली सीखनी पड़ेगी या तुम्हें दोना मारिया यानी जो हमारी वहाँ पर सेक्रेटरी थी दोना मारिया बाईलिंगुअल थी दोनों मारिया को पुर्तगाली और अंग्रेजी दोनों आती थी उन्होंने कहा वरना फिर आपको दोना मारिया के जरिए से बात करनी पड़ेगी हमने कहा ठीक है दोना मारिया के जरिए से बात कर लेंगे और ड्राइवर का काम क्या था कि वो घर से ऑफिस ले जाता था ऑफिस से घर ले आता था या कहीं कभी किसी मीटिंग में जाना होता था तो वहां जाते थे तो साहब हुआ ये कि जब कोपर साहब जाने लगे तो हम लोग एयरपोर्ट पर मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी और हमारे ड्राइवर साहब हम लोग एक गाड़ी में थे और कोपर साहब और उनके अन्य मित्र ये लोग दूसरी गाड़ी में और हम लोग एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट पर कोपर साहब की फ्लाइट थी शाम को हम लोग उनको छोड़ कर के और वापस आ रहे थे वहाँ पर उस समय में फ्लाइट में ये था कि आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं और सिक्योरिटी के भी अंदर आप मतलब सिक्योरिटी जहाँ पर होती है बस वहाँ उस दरवाज़े तक आप जा सकते हैं आज की तरह नहीं कि आप एयरपोर्ट के दरवाज़े के भी बाहर खड़े रहेंगे ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान में मुझे बाहर के एयरपोर्ट्स का उतना ख्याल नहीं है क्योंकि बाहर तो मैं नहीं जाता हूँ अब वहाँ पर यह था कि आप एयरपोर्ट के अंदर तक जा सकते हैं और पूरा सिक्योरिटी लाउंज तक आप पहुँच सकते हैं बस सिक्योरिटी गेट तक गेट के आगे सिर्फ पैसेंजर जा सकता है तो हम लोग गए वहाँ पर बहुत से दोस्त इकट्ठा हो गए थे कॉफ़ी पी गई बातचीत हुई और उसके बाद कोपर साहब को गुड बाई चाओ कह कर के हम लोग चल दिए सारे दोस्त वापस आ गए हम अपनी गाड़ी में आकर बैठे और अंतोनियो साहब जो थे उनको ये तो पता ही था कि घर वापस ले जाना है तो अब देखिए घर भी प्रेडिससर से ही आपको मिलता था यानी प्रेडिसेसर जब तक उस घर में रहते हैं यानी पंद्रह दिन वो उस घर में रहेंगे और पंद्रह दिन आपको Uh, किसी होटल में रहने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा वो बैंक पे करता था तो हमारा क्या था कि हम उसी घर के पास एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे थे उस दिन हमने सुबह जाकर के अपना सामान कोपर साहब वाले घर में रख दिया था क्योंकि अब यह हुआ कि शाम को तो कोपर साहब चले जाएंगे और हम लोग सर्विस अपार्टमेंट चूँकि हमने सुबह छोड़ दिया है और हम लोग शाम को घर आ जाएंगे जब हम लोग एयरपोर्ट पर कोपर साहब से विदाई ले रहे थे तो कोपर साहब की पत्नी ने कहा कि देखिए एक गलती हो गई है उन्होंने कहा गलती ये हो गई है कि जो दूध था वो ख़त्म हो गया है और मैं दूध मंगाकर रखना भूल गई आपके लिए तो इसलिए आप जब जाएंगे तो आपको सुबह चाय के लिए दूध लगेगा और आप क्या करिएगा आप जाते समय दूध लेते हुए चले जाइएगा ये तो इतनी छोटी सी बात है इसके लिए आप क्यों परेशान हो रही है और साहब हम लोग चले वापस जब हम लोग अपने घर के पास पहुंच रहे थे तो हमने ड्राइवर साहब को इशारे में एक जनरल स्टोर था उसके सामने कहा कि रुको ड्राइवर साहब ने कहा कि क्या चाहिए आपको मतलब उन्होंने इशारे में पूछा और हम लोगों ने इशारे में ही उनको बताने की कोशिश की कि हम लोगों को दूध चाहिए मिल्क चाहिए तो मिल्क उनको समझ नहीं आया मगर खैर उन्होंने गाड़ी रोक दिया अब साहब मैं उतरा और मैं उतर के उस जगह पहुंचा मतलब दुकान में पहुंचा जब मैं दुकान में पहुंचा तो मैंने दुकानदार से पूछा मिल्क तो दुकानदार मेरी तरफ़ देखने लगा मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या उसको बताऊं कि मुझे क्या चाहिए वो एक बेकरी थी एक्चुअली और वहाँ पर बहुत सा बहुत सा बेकरी आइटम्स रखे हुए थे और मतलब दूध के बने हुए आइटम्स भी थे तो मैंने उसको समझाने की कोशिश किया वो डब्बे को उठा के कि मुझे ये चाहिए तो उसने कहा कि ये डब्बा है ले लीजिए मैंने कहा नहीं फिर मैंने हाथ से इशारा करने की कोशिश की मतलब थोड़ा अश्लील लग रहा है मगर मैं क्या बताऊँ मैंने हाथ से इशारा किया उसको वो भी समझ नहीं आया फिर मैंने उस डब्बे पर एक गाय की तस्वीर बनी थी तो मैंने उस गाय पर इशारा किया कि ये तो उसको लगा कि मैं उससे बीफ मांग रहा हूँ उसने कहा कि बीफ नहीं हमारे यहाँ पर नहीं मिलता है मतलब उसने इशारे में समझाया मैंने कहा कि नहीं बीफ को वहाँ भी बीफ ही शायद बोलते थे तो मैंने कहा नहीं नहीं बीफ नहीं चाहिए और अब देखिए डंप शराड का खेल हो रहा है और मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो समझ नहीं पा रहा है और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि दूध बेकरी के अलावा कहाँ मिल सकता है क्योंकि अब वहाँ कोई हलवाई की दुकानें तो थी नहीं तो साहब मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था अब देखिए उस वक्त हम आ, मतलब नए नए गए थे बाहर तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि अगर हम शायद किसी बड़े स्टोर में चले जाते तो वहाँ पर हमें दूध के कार्टनस रखे हुए मिल जाते और बड़ा स्टोर भी ज़्यादा दूर नहीं था वो पास में ही था मगर अब उस वक्त हमें नहीं उतनी जानकारी थी तो फिर हम लोगों ने अब देखिए मैं ही अकेला था मेरी पत्नी और बेटी तो कार में बैठे थे शायद ये लोग होते तो इनको मतलब इनकी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे ज्यादा बुद्धि है मगर शायद तीन बुद्धियां मिलके डंप ज्यादा अच्छा खेल पाती तो थोड़ी देर के बाद जब इतनी मैं नहीं समझा पाया तो मैं दुकान से निराश होकर बाहर निकलने लगा जब मैं बाहर निकल रहा था तो सडनली मैंने देखा कि दुकान के बीच में स्टैक करके दूध के कार्टन रखे थे तो अभी तक क्या हुआ था कि मैं दुकान के काउंटर्स पे ढूंढ रहा था मैंने बीच की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था ये भी मेरी एक कमज़ोरियों मतलब मेरी अनेक कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी यह है कि अगर मेरा फोकस एक तरफ रहता है तो मैं आजू बाजू की चीज़ें नहीं देख पाता हूँ ये परेशानी है मेरी तो उस दिन ये परेशानी भी सामने आ रही थी और चूंकि वो बीच में रखे हुए थे कार्टन तो मैं बीच की तरफ तो देख ही नहीं रहा था खैर साहब फिर मैंने बीच में कार्टन देखा और मैंने फ़ौरन लपक के दो कार्टन उठाए और उससे कहा कि भाई ये मैं ढूंढ रहा था दुकानदार ने कहा ओ लेइचे लेइचे एल ई -E आई टी ई -E, लेचे वहाँ पर था और ये मुझे चाहिए था मैंने कहा कि ठीक है साहब ये ले लिया मैं आया गाड़ी में बैठा और मैंने कहा अपनी पत्नी और बेटी से कि देखो दूध को लेचे कहते हैं याद रखना उन्होंने याद रखा हो या ना याद रखा हो मुझे आज तक याद है कि दूध को लेचे कहते हैं और लेचे नहीं जानने की वजह से मुझे तकरीबन आधे घंटे या बीस मिनट तो शायद लगे ही होंगे बीस मिनट तक दुकानदार के साथ दम्प शरात का खेल खेलना पड़ा और थोड़ा मतलब ये भाषा सीखने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे भाषा आ गई परंतु ये बता सकता हूँ कि उसके बाद बहुत से शब्द ज़रूर सीख लिए और उन शब्दों का इस्तेमाल करते करते बहुत सी बातें मैं अपनी समझाने लगा था लोगों को और जब वहाँ से चलने का समय आया उस समय तक तो मैं उन शब, शब्दों से लोगों को इतना समझा लेता था कि एक दोस्त को कार खरीदनी थी शायद सेकंड हैंड कार और उस कार को खरीदने में मैं उसकी मदद कर पाया भावताव करने के लिए मतलब वहां पे कार जो थी वो भी आप भावताव करके खरीद सकते थे तो वो भावताव करने में भी मैं उसकी मदद कर पाया मगर खैर शुरुआत के दिनों की एक दूसरी घटना बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था तो स्कूल छोड़ दिया और टैक्सी से वापस लौट रहे थे तो वापस लौटना तो सिंपल था क्योंकि ड्राइवर को आपने वो पता दिखा दिया कि इस पते पर चलना है और ड्राइवर चल दिया परंतु में साउप ब्राजील में जहां मैं था वहां पर एक बड़ी समस्या थी वो बड़ी समस्या क्या थी कि बहुत से रास्ते वन वे थे तो टैक्सी वाले को हालांकि सब रास्ते पता थे परंतु मैंने अपनी बुद्धिमत्ता में उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करवा दिया तो साओपालो शहर बहुत बड़ा है और वहाँ पर ठीक है टैक्सी वालों को रास्ते पता होते हैं परंतु एक तो वो ज़माना नहीं था जबकि जी पी हुआ करता था यानी आज तो हर एक फ़ोन में जीपीएस है तो वो आपको दहीने बाएं बता देगा दूसरी बात ये थी कि जो वन वे टू वे थे वो लोकल लोगों को ज़्यादा पता होते थे और जो टैक्सी वाले थे उनको वन वे टू वे के बारे में उतना पता नहीं होता था तो अगर आप उनके हाथ में छोड़ देते टैक्सी वालों के हाथ में तो वो आपको हमेशा मेन रोड से ले चलने की कोशिश करते थे और मेन रोड का मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता ज़्यादा पैसा और ऑब्वियसली आप तो समझ सकते हैं कि उस वक्त हम लोग हिंदुस्तान से नए नए गए हुए थे और आज भी सच है नए गए होते या पुराने होते पैसा बचाना तो हमारी फितरत है तो उसी फितरत के नाते मैंने ड्राइवर साहब को ये समझाने की कोशिश किया कि तुम मेन रोड से ना चलो बल्कि तुम गली वाले रास्ते से चलो गली मतलब स्ट्रीट्स छो, छोटे मतलब मेन क्या बोलते हैं उसको हाँ मेन सड़क से ना चल के आप छोड़े छोटे वाले रास्ते से चलिए तो उसमें थोड़ा दूरी कम हो जाएगी और आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे मगर उसमें क्या ज़रूरी था उसमें ड्राइवर को ये बताना ज़रूरी था कि यहाँ पर लेफ़्ट लो यहाँ पर राइट लो यहाँ पर स्ट्रेट चलो अब साहब हमें तो लेफ्ट राइट और स्ट्रेट का मतलब ही नहीं था मतलब का पोर्चुगेज आता ही नहीं था तो हमने हमें समझ नहीं आया एक दो बार कोशिश किया लेफ्ट राइट बताने की और फिर वो ड्राइवर साहब जो थे वो समझ नहीं पाए और वो एक गली छोड़ गए और वो ऑब्वियसली एक गली छोड़ गए तो इसका मतलब फिर एक लंबा रास्ता और हमने फिर क्या किया ड्राइवर साहब को कंधे पर हाथ लगाया और उनको हाथ के इशारे से दिखाया इधर लेफ्ट को चलो अभी राइट को चलो ड्राइवर साहब जो थे उनकी गति तो ऑब्वियसली धीमी हो गई क्योंकि अब वो हर मोड़ से पहले कंधे पर टैप होने का इंतज़ार करते थे और फिर आगे चलते थे तो ड्राइवर साहब समझ गए कि मुझे पोर्चुगेज नहीं आती है और उन्होंने अपनी थोड़ी मोड़ी जो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे थोड़े मोड़े शब्द आ गए तो उन्होंने उस पर बताना उस पर कुछ बात करने की कोशिश की आप आप तो जानते ही हैं कि टैक्सी ड्राइवर होने के नाते हर एक टैक्सी ड्राइवर शायद यही चाहते हैं हर एक तो नहीं शायद अधिकतर ये चाहते हैं कि कुछ बात करें अपने पैसेंजर से तो उन्होंने भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो शब्द कहे वो उसमें एक था इंजियानो तो मैं इंजियानो का मतलब समझ गया कि आर यू एन इंडियन तो मैंने कहा यस तो यस का मैं जानता था यस का होता है सी तो मैंने उनसे कहा सी तो उसने कहा बो बो बो मतलब वेरी गुड वेरी गुड और तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने मुझको बताया कृष्णा तो मतलब ही वॉन्टेड टू टेल मी मुझसे बताना चाहते थे कि कृष्णा बहुत अच्छे हैं बिकॉज कृष्णा जो है वो सबकी बात समझते हैं वगैरह वगैरह ऐसा करके कृष्णा की उसने कुछ अपने पोर्चुीज में तारीफ़ किया और उसके मुझे जो समझ में आया कृष्णा इज बो मत बो मतलब कृष्णा अच्छे हैं और मैं कृष्णा को चाहता हूँ तो साहब वो कृष्णा को चाहते थे फिर ही न्यू समथिंग अबाउट गीता उन्होंने बताया कि मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है अब मैं तो ये नहीं पूछ सकता था कि भाई गीता में आपको क्या अच्छा लगता है बट ही सेट गीता इज़ ए बुक बहुत अच्छी किताब है और उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं तो खैर साहब ये भी वो मुझे बता पाए उसके बाद उन्होंने फिर एक बात कही कि मगर मुझे इंडिया के बारे में नाव बों मतलब यानी एक बात अच्छी नहीं लगती तो मैंने पूछा क्या तो उन्होंने बताया कास्ट हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है तो साहब सिस्टम इज सिस्टेमा सिस्टेमा मतलब सिस्टमा तो हम समझ सकते थे तो उन्होंने बताया कास्ट सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहां पर नीची और ऊंची कास्ट होती है अब नीची ऊंची के लिए उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किया मैं नहीं बता सकता बट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वॉट ही वॉज से कि भैया उनको कास्ट सिस्टम के बारे में भी पता था साहब मैं कास्ट सिस्टम के बारे में जानकर मुझे इतना शर्मिंदगी और अफसोस होने लगा अगर मैं क्या करता मैं कास्ट सिस्टम तो है तो है और किसी को नापसंद है तो नापसंद है क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती इसलिए मैं उसका कुछ ओरिजिन और उसके बारे में तो नहीं बता सकता था मगर खैर हिंदुस्तान में कृष्णा है कृष्णा के साथ में गीता है और मगर गीता के साथ में कास्ट सिस्टम भी है ये भी वो मुझे समझा पाए अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं उसके बाद आ, मैंने अपने ड्राइवर साहब से पूछा कि मुझे तुम बताओ बाएं को क्या कहते हैं दाएं को क्या कहते हैं और सीधे जाने को क्या कहते हैं ताकि मैं अगली बार कभी टैक्सी में बैठूँ तो मैं कम से कम ये तो बता सकूँ तो उन्होंने मुझे उस समझाया कि दहना जिरेता है सीधा दहना मुझे याद नहीं आ रहा है मगर खैर तो उन्होंने कुछ तो मुझे समझाया कि जिरेता ये वगैरह वग़ैरह कुछ ऐसा तो अब सवाल ये है कि अगर आप यूनील कंट्री में जाकर कर फंस जाते हैं तो साहब एक ही सलाह है मेरी तो कि भैया यहाँ से जाने से पहले कुछ बेसिक शब्द तो सीख कर जाओ और वो हालांकि आजकल तो फ़ोन पर बहुत मतलब आज के ज़माने में तो फ़ोन आपकी बहुत मदद कर देगा मगर सीख कर जाने में अच्छा ही है आपको थोड़ा फ़ायदा होगा और आज, आपको थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ कि आजकल ऐसे तो यूनींग्वल कंट्रीज कम होंगे परंतु हमारे यूनी स्टेट्स भी हैं यानी कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ स्टेट्स में इंटीरियर में चले जाएं तो वहाँ पर भैया आपको बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो आपको जानने चाहिए वरना आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है तो आज की बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ और एक सुझाव के साथ कि भैया जहाँ भी जाओ वहाँ की भाषा के कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए और वो शब्द पता होने चाहिए जैसे बम्बई में अगर आपको पुढ़े नहीं मालूम है तो पुढ़े पुढ़े पुढ़े अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पुढ़े का मतलब क्या होता है तो पुढ़े का मतलब होता है आगे तो इसी तरह से कुछ शब्द जान लीजिए हालांकि मैं तेलंगाना में रहता हूँ मगर मुझे तेलुगू के बहुत ही कम शब्द आते हैं काम चल जाता है क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ और ये बड़ा शहर है यहाँ पर तो हिंदी अंग्रेज़ी काफ़ी चलती है मगर हाँ जब मैं तेलुगु भाषियों के बीच बैठता हूँ तो अगर वो तेलुगू में बात शुरू कर देते हैं तो मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता तो दोस्तों कुछ शब्द विदेशी भाषा यानी जो आपसे इतर भाषा है उसके सीख लीजिए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपका आपकी सामाजिकता में थोड़ी वृद्धि होगी यानी थोड़ी बढ़ जाएगी तो फिर तब तक के लिए दीजिए और आज की मेरी बात सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ और हम लोग इसी तरह से फिर बातें करते रहेंगे और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार अंग्रेजी में कहते हैं कि